श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ जनवरी अठारह भक्तों का तीव्र वैराग्य ईश्वर के लिए नरेंद्र की व्याकुलता श्री राम कृष्ण काशीपुर के बगीचे में मकान के ऊपर वाले मंजिले में बैठे हुए हैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से श्री राम चटर्जी उनका कुशल समाचार लेने के लिए आए थे श्री रामकृष्ण मणि के साथ इसी संबंध में बातचीत करते हुए पूछ रहे हैं क्या इस समय वहाँ दक्षिणेश्वर में ठंडक ज्यादा है आज पौष कृष्ण चतुर्दशी सोमवार है चार जनवरी अठारह दिन के चार बजे का समय होगा नरेंद्र आए और आसन ग्रहण किया श्री रामकृष्ण उन्हें रह रह कर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं मानो उनका स्नेह उछला जा रहा हो श्री रामकृष्ण ने मणि से इशारे से कहा कि नरेंद्र रोए रो थे फिर वे चुप हो गए इसके बाद उन्होंने फिर इशारा किया कि नरेंद्र घर से रास्ते भर रोते हुए आए थे सब लोग चुप हैं अब नरेंद्र बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र सोच रहा हूँ आज वहाँ चला जाऊँ श्री राम कृष्ण कहा? नरेंद्र दक्षिणेश्वर के बेलतल्ले में वहाँ रात को धूनी जलाऊँगा श्री राम कृष्ण नहीं वे लोग पड़ोस में मैगनीज के पदाधिकारी जलाने नहीं देंगे पंचवटी बहुत अच्छी जगह है बहुत से साधुओं ने वहाँ जब ध्यान किया है परंतु बहुत ठंडा है और अंधेरा भी है सब लोग चुप हैं श्री राम कृष्ण फिर बोले श्री राम कृष्ण नरेंद्र से साहास्य तू पढ़ेगा नहीं नरेंद्र श्री राम कृष्ण और मणि की ओर देख कर, एक दवा पाऊँ तो जी में जी आए वह दवा ऐसी कि उससे जो कुछ मैंने पढ़ा है सब भूल जाऊं। श्रीयुद्ध गोपाल भी बैठे हुए हैं उन्होंने कहा साथ मैं भी चलूँगा श्रीयुद्ध काली पद घोष श्री रामकृष्ण के लिए अंगूर लाए हैं अंगूरों का डब्बा श्री राम के पास ही रखा था श्री रामकृष्ण भक्तों को अंगूर दे रहे हैं नरेंद्र को पहले दिया फिर प्रसादी बताशों की तरह सब अंगूर लुटा दिए भक्तों ने जिसने जहाँ पाया बिन लिया